शिव पुराण रुद्र संहिता नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा तारक यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो असुरश्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले भगवान शिव की शिवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब ओर से अपने अपने स्थान पर चले गए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा मित्र कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की अन्यथा नहीं यह मैंने सच्ची बात कही है धातो परीक्षा दुर्भिक्षे णे सूर से आपात काले तो मित्र परोक्षत सुस्ने तथा नाम्य था सत्य मेरित मित्रवर इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है ऐसी बात नहीं अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है इसमें संशय नहीं है इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेमपूर्ण गंभीर वाणी में बोला काम ने कहा देवराज आप ऐसी बात क्यों कहते हैं मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी यह स्वयं देखने की वस्तु है कहने की नहीं जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा तथापि महाराज प्रभो मैं कुछ कहता हूँ उसे सुनिए मित्र जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान उसे उसी काम में लगाए मेरे योग्य जो कार्य हो वैसा आप मेरे जिम्मे कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले